अब को कौन पूछता और पूछे तो भी क्या हो गया आठ मास के शरीर को पूछा तभी क्या हो तो खाक हो जाएगा लोग हमें पूछे ये वो ये सब बेवकूफ़ी है लोग हमें माने हमारा अधिकार है हमारी वस्तु अपने आत्म स्वभाव को तो जाना नहीं अज्ञानता में मर गए श्री कृष्ण तेरह साल चले गए थे अज्ञात घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में रहे तेरह साल कोई ना जाने द्वारका डूब दी तो डूबो अपने पास है क्या उनके पास तो सोने की द्वारका थी ये सिद्धियां तो थी पहले से तेरह साल सत्तर साल की उम्र में चले गए थे अज्ञात तिशसी अथवा सत्तासी साल की उम्र में फिर फिर महाभारत का ये पचड़ा उठाया जगत को गीता दे दी तेरह साल के एकांत से ये एक गीता बन गई गी। मौन एकांत सेवा से जो मिलता है वो खाओ कमाओ कमाओ खाओ जो भरो के मर जाए धिकार है इस जिंदगी का ठीक ऐसा तो करना पड़ेगा बेटे को ऐसा करना चाहिए बेटे का ये धर्म है बेटे का वो धर्म है अरे उल्लू जीव का धर्म है ब्रह्म को पाना गहनों का धर्म है सोने को पहचानना तरंग का धर्म है अपने को पानी में को पहचानना दो कर्तव्य होते हैं एक तो शादी की पत्नी का पालन पोषण करो बच्चे के उसको बढ़ाओ पढ़ाओ लिखाओ और बच्चे 16 साल के 18 साल के हुए तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई लेकिन विवेक जगह तो उसी दिन जिम्मेदारी पूरी हो गई जैसे चंदी थे आठ साल का छः साल का नौ साल का ग्यारह साल के बच्चे थे और तीसरी शादी कर रहे थे विवेक जग्ञा तो बन गए साधक फिर उनके बच्चों की शादी एक बच्चा तो राम दुनिया लुंडी आश्रम में है संचालक एक बच्चा वो कपड़े की दुकान उनकी संभाल रहा है दोनों बच्चों की शादी भी हमने करवा दी चंदीराम के खानदान से ऊंचे खानदान अच्छे कैसे हो बब शरणागत हो जाता है तो भगवान फिर उनको ठीक भी कर देते हैं और मरा भी ऐसे के जोगी जैसी गति ऐसा भोगी विलासी था कि एक दिन भी पत्नी से अलग नहीं हुए पत्नी अस्पताल तो खुद भी एडमिट हो जाए रात को उसी के साथ आराम ऐसा हूँ ने खुद ही वर्णन किया लग गया था लग गया था फिर ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओ ये कैबिन में लोग आते न फल फ्रूट पैसा ये मेरे को बहुत सोचता हूँ कि कैसे बंद हो इस पुरुष ने आत्म विचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है हाँ आत्मविचार करके अपना चित्त अल्प भी निग्रहित किया है आकर्षण से थोड़ा भी चित्त बचा है हाँ वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा हाँ संपूर्ण फल को प्राप्त होगा हाँ, उसी का जन्म भी चित्त विवेक करके आकर्षण से बचाया है दुर्भाग्य से बचा है ईश्वर के तरफ लगने वो भी दे सभी पूर्ण फल को प्राप्त होगा थोड़ा चल पड़ा है तो उसका चस्का क्या पता कौन सी घड़ी आए रंग लग जाए झाड़ देख बस चलो हो गया पन फिर फिर से वहाँ जाते नहीं इसलिए फिसलना चढ़ना की आदत पड़ गई नासूर नासूर घाव होता है ना सर ही नहीं हो ऐसे हो जाते Home, home, home, home, हरी हरी ओ जो आज जाने वाले हैं जिनके आज ट्रेन है हाँ और सब दुखी और मृतक के समान हैं और सब दुखी और मुर्दे के समान हैं मुर्दे वाले मुर्दे के शरीर के साथ मैं करके जी रहे हैं ना तो दुख भी उनका छोड़ता नहीं और मुर्दे के शरीर के मैं बी मारूँ मैं थका हूं मैं तो मुर्दे की दिन रात मुर्दे शरीर में ही मैं है चैतन्य में मैं नहीं आ रही ऐसी मती मारी गई मेरा कर्तव्य है मेरे बच्चे हैं मेरा फलाना है मुर्दे शरीर के बच्चे और बलि भी ज्ञानवानी अनित्य वैभव नहीं वह शाश्वत धन संपदा शाश्वत नहीं जब शरीर अनित्य तो उसके नाम के स्टैंप पेपर कब तक मार के फिर स्टैम्प पेपर के बल से किसी की माल की बताओ नहीं होगी बैंक बैलेंस एक बार मर गए तो कोई अरबोपति या प्र, कोई प्रधानमंत्री मर के फिर जन्म बोले मैं प्रधानमंत्री था एकाएक हार्ट अटैक वो अभी मैं आया हूँ लाओ मेरे को दे दो जूते खाएगा अनित्यानी शरीरानी वैभवो नई व शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु नित्य मौत के तरफ बढ़ रहे कर्तव्यो धर्म संग्रह धर्म <coughs> संग्रह ही कर्तव्य है तो धर्म क्या है जिसने सारे ब्रह्मांड को धारण कर रखा उस परमेश्वर जिसने देह को धारण कर रहा है और ब्रह्मांड को धारण कर रहा है उस परमेश्वर स्वभाव को पाना जानना ही कर्तव्य है धर्म संग्रह अनिति शरीराणी वैभवों न शाश्वत नित्य सन्निहित मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह धर्म लाभ करना ही कर्तव्य है परिसा भागवत ने पारस पा लिया नामदेव ने पारस फेंक दिया गिड़ गिड़ लगा मेरे को दो तो कई पत्थर उठाए सब पारस हो गए नामदेव की शरण चला गया बोले अब सोना बनाने वाला पारस नहीं चाहिए मन को भगवान में लगाने वाली संत कृपा चाहिए रोज सोना बनावे ऐसे पारस को अब नहीं चाहिए परिसा भागवत का भाग्य खुल गया नामदेव की कैसी ऊंचाई क्या त्याग महापुरुषों का ईश्वर का कितना महत्व हरिओम ओ भगवान करे कि भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाए हमारी इच्छा से तो हम कीचड़ ही पाना चाहते गुबरला विष्टा का कीड़ा तो विष्टा में ही भजाता है ऐसे विषय जीव तो विषय ही पाने में लगा तो भगवान कृपा करते हैं तब कुछ सुनने को मिलता है कई जन्मों की आदत है इंद्रिय के द्वारा खाना पीना सुखी हूँ सीए थी जाऊँ मैं आरीक्षा मैंने फलाणु आ काम तुम ए जयरसत मे तरह गुरु की गाड़ी में बेसी जवा नहीं तो आप धारू करने से लोग। तो भ्रष्टात तो भ्रष्ट अह नहीं त्या जेक जेकी ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म की मत कौन बखाने नानक ब्रह्म ज्ञानी की ग्रह्म तो ब्रह्मज्ञानी जाने मत करो वर्णन हर बेअंत है परमात्मा बेअंत है तो उसको जानने वाली बुद्धि भी कैसी बेअंत है कहली कैसी विलक्षण बुद्धि हो जाती कितना बड़ा चमत्कार है वर्ल्ड गिनी बुक में ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को क्या समझे वर्ल्ड <laughs> अगर धरती पे चमत्कार है तो ब्रह्मज्ञानी होना चमत्कार है बाकी तो सब बाल बड़े करा के नाखून बड़े करा दिया मोटापा में वर्ल्ड गिनी बुक में नाम है काला मुंह <laughs> मरने वाले शरीर का नाम करने के पीछे पागल हो रहे हैं वैसे बारीकी से देखो तो संसार एक पागलखाने जैसा लगता है <laughs> एक बार नेहरू को कोई रिबीन काटने का फंक्शन होता है ना जयपुर जाना पड़ा तो मेंटल हॉस्पिटल में जो कुछ था सिल पागलखाने में गए कोई पागल बैठा था कुर्सी पे तो नेहरू ने पूछा तुम कौन हो तो उसने पूछा तुम, तुम कौन हो उसने बोला आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले तुम जल्दी एडमिट हो जाओ नेहरू को बोल दिया मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था मैं प्रधानमंत्री हूँ मैं बड़ा आदमी हूँ इधर मैं एडमिट हो गया हूँ ठीक हूँ तुम एडमिट हो जाओ इधर ठीक अच्छे हो जाओगे <laughs> पागल ने नेहरू को कहा तुम इधर एडमिट हो जाओ नेहरू गए थे विमोचन करने कुछ क्या भी होगा उनकी मशीनरी वशीनरी आई होगी जो भी होगा तो नेहरू ने पूछ लिया आओ आ रही उसी ने पूछा हाय हो अरे कैसे करते कहते पूछा तुम कौन हो पागल ने पूछा बोले मैं प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बोले जल्दी एडमिट हो जाओ यहाँ अखबारों में बात आई थी मैंने अपने जीवन में कईयों को प्रधानमंत्री पद पे देखा और गिरते भी देखा और मरते भी सुना जो जन्मा सो मरा जो फरासो झरा जो हाया सो गया चला चली का मेला है चांद सफ़र में सितारे सफर में दरिया सफर में दरिया के किनारे भी टूट टूट के सफर में शहर यहां बेसफ़र कोई नहीं सब सफर सब, मन मन के बिगड़े किस में सत सतबुद्धि करें ईश्वर के सिवाय किसको को पाए ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में ही रोना ही पड़ेगा ओम ओम ओम हरी हरी प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी ओम ओम ओ ताको बहु परिवार को बहु परिवार कहना कछु नही गह थिर कछु नहीं सपने जो संसार सपने जो संसार पानी के बुलबुला पानी केरा बुलबुला यह मानव की जात यह मानव की जात देखत ही छुप जात है देखत ही छुप जात है ज्यो तारा प्रभात जो तारा प्रभात हो ओ।